जीरो बजट प्राकृतिक खेती या आध्यात्मिक खेती मार्गदर्शक कृषि ऋषि श्री सुभाष पाएकर भाग सत्रह सब्जियां या कपास सब्जियां और कपास ये बाद में आपको लिखना है अभी लिखिए जहां सब्जी उगानी है उस भूमि को ठीक से जोताई करें कड़ी धूप में भूमि को सूखने दें पूर्व फसल के अवशेष चुनकर ढेर लगा दें 400 सौ किलो घन जीव अमृत प्रति एकड़ एकड़ भूमि पर समान रूप से छिड़क दे और अंतिम जोताई से मिट्टी में मिला दें अगर किसी कारणवश घन जी अंतिम जोताई के पहले नहीं दे सकते तो बीज बोआई के समय बीज के साथ दे सकते जो कि सबसे बढ़िया है पहले देना बारिश का पानी आने के पश्चात अथवा सिंचाई के बाद अंकुरित होने वाले खरपतवार जोताई से मिला दें बाद में तीन फीट अंतर पर इस तरह नाली निकाले ढलान के विरुद्ध दिशा में अपोजिट टू स्लोप की नाली की ऊपर की चौड़ाई डेढ़ फीट आएगी और बेड की चौड़ाई डेढ़ फीट और गहराई छह इंच आएगी ज्यादा गहरी नहीं चाहिए नाली नाली थोड़ी ऊपर चाहिए गहराई छह इंच आएगी डेढ़ फीट चौड़ाई आएगी ज्यादा गहरी नाली नहीं चाहिए नहीं तो वो जड़े ग्रस्त होती है सब्जियों की बाद में कपास के बीज बीजांग से संस्कार करें अथवा पौधशाला में सब्जियों के पौधे उगाए पौधशाला का विषय कल हो गया ना जीरो बजट खेती में यह सिद्ध हुआ है कि देसी कपास संकल कपास से या बिटी कपास से भी ज्यादा उत्पादन देता है मॉडल खड़े हैं कोई भी आकर देख सकते हैं प्राकृतिक बीटी कपास भी रासायनिक बीटी से ज्यादा उत्पादन देता है दोनों मॉडल खड़े हैं हमारे पास दोनों मॉडल खड़े हैं यानी रासायनिक कृषि में कपास लगाया बीटी लगाया और प्राकृतिक में भी बीटी लगाया आप देखेंगे जाकर कि प्राकृतिक बीटी उससे अच्छा इतना ही नहीं लिखिए इतना ही नहीं हमने एक प्रयोग किया गया साल ये क्या बोल रहे थे कुछ वैज्ञानिक कि बीटी कपास टर्मिनेटेड है यानी नपुस्तक है अगर वो दूसरे स्टेज का बीज आप लगाओगे तो बोंडी लगेंगी नहीं बोंडी लगेंगी तो कपास भी लगेगा नहीं तो इसलिए हर साल आपको बीज खरीदना ही पड़ेगा वर्धा में हमारा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है गांधी जी ने जिसकी न्यू रखे थी ऐसी संस्था मगर संग्रहालय समिति समुद्रपुर तालुका में 1000 किसान जीरो बच खेती कर रहे हैं बहुत बड़ बड़ा ग्रुप है वो वहां हमने किसानों को प्रोग्राम दिए एक एकड़ में बीटी का जो थैली है बीज वो खरीदा वो डाला दूसरे एकड़ में बीटी का कपास निकाला कपास से बीज निकाला और सेकंड स्टेज यानी दूसरे साल का बीज वो लगाया खरीदा नहीं पहले कपास का बीज निकालकर वो येफ लगाया मॉडल खड़े है चमत्कार देखा यूट्यूब पर हमने डाल दिया है डाउनलोड करके कोई भी देख सकता है कि जो एफ था वो येफन से भी बढ़िया है यानी कपास के बीज बाजार से खरीदने की आवश्यकता नहीं ये सिद्ध हुआ है मॉडल खड़े है अगर कोई आशंका है तो आकर देख सकते है देखिए सब्जियों में सब्जियों में भी अगर देशी बीज उपलब्ध नहीं होते तो संकट बीजों का उत्पादन इस विधि में हम जरूर ले सकते हैं गद्दी के ऊपर बीज की कतार में इन द सेंट्रल लाइन ऑफ द बेड जो किस्मों के पौधे ज्यादा आकार लेते वो तीन फीट अंतर पर कम आकार लेते है तो दो फीट अंतर पर एक एक मुट्ठी मुठ्ठी घनेजाम डाल दे अगर क्या दे, में कैसी होती है ज्यादा बढ़ती है ना उसके लिए कितना तीन फीट जो मध्यम बढ़ने वाले उसके लिए दो फीट ये आपको तय करना है एक एक मुट्ठी क्या डालना है घनिष्वाबू डाल देना है कहां डालना है ये यहां गोल दिया ना चिन्ह जहां गोल चिन्ह दिया है वहां बाद में कपास के दो बीज और उसके साथ मूंग के दो बीज मिलाकर बीजाम का संस्कार करके जहां गोल चिन्ह है वहां डाल दें ये क्यों डालना है मैं बताता तो हूं आपको क्या होता है जब हम कपास के बीज लगाते हैं तो रात को हो सकता है धो धो बारिश आए उस समय बारिश का ही काल होता है होता है ना धोधो बारिश केस क्या होता है ऊपर पानी बहने लगता है अंजाम ने बीज डाला पानी के साथ वो गाद भी आती है वो मिट्टी भी आती है और कपास जहां डाला था उसके ऊपर क्या होती है मिट्टी की परत चढ़ती है और कपास के बीज इतने कमजोर होते हैं कोई कोई तो परत जो थे कठिन बनती है उसको फोड़ के ऊपर नहीं आ सकती अंदर अंदर पीले पड़ते हैं और ये भी देखा है कि पीले पड़ने वाला अगर हम मिट्टी हटाते हैं उसको बढ़ाने का प्रयास करते तो ज्यादा उत्पादक नहीं होता लेकिन जो मूंग के अंकुर है उसको ताकत होती है वो सारा जो स्ट्रक्चर है वो परत है उसको फोड़ कर ऊपर आता है और कपास के अंकुर को नेशनल हाईवे खाली कर देता है इसलिए क्या डाला हमने मूंग के बीज डाला है और जैसे मूंग के अंकुर ऊपर आएंगे उसको उखाड़ना नहीं है कपास के जड़ों को नुकसान होता है केवल उसको क्या करना है तोड़कर डाल देना देखिए मूंग के आ, कपास के बीज डालने के बाद संभवतः शाम को तेज बारिश होती है जिससे बहते पानी के साथ बहकर आने वाली गात गाद माने मिट्टी कपास के बीष के ऊपर चढ़ जाती है और सूखने के बाद वो कठिन बन जाती है कपास के अंकुर में इतनी क्षमता नहीं होती कि वो परत फोड़कर ऊपर आए तो कपास का अंकुर नीचे ही पीला पड़ता है अनुत्पादक बनता है लेकिन मूंग के अंकुर को इतनी क्षमता होती है वो परत को फोड़ते हैं और कपास के अंकुर को जगह खाली कर देते हैं मूंग का अंकुर ऊपर आने के बाद उसको उखाड़ना नहीं है कपास के जड़ों को पीड़ा होती है केवल काटकर डाल देना है सब्जियों के पौधे पौषशाला से उखाड़कर जहां गोल चिन्ह है वहां अरे भाई कपास लगाते हैं कपास लगाएंगे सब्जी लगाने वाला कहाँ लगाएंगे कपास के ऊपर दोनों के लिए मॉडल ना क्या लिखा है सब्जी अथवा कपास एक तो सब्जी ले नहीं तो कपास ले एक साथ दोनों मत ले अलग अलग प्लॉट ठीक है हाँ. क्या लिखा है हाँ उखाकर उनकी जड़े बीजामुत में डोबोकर रोपाई करें। उनकी जड़े बीजामुत में डोबो रोपाई कर, करें। जिनको कपास लेना है वो कपास के लिए मॉडल है जिनको सब्जियां लेना है उनके लिए क्या है सब्जियों के लिए मॉडल अगर दोनों लेना चाहते हैं तो अलग अलग एक प्लॉट में कपास में एक प्लॉट में सब्जी ले यही मॉडल यही मॉडल ठीक है न ठीक है, है हाँ देखिये उसी दरमियान दो गोल चिन्हों के बीच में एक तारा है वहां दो दाने दो दाने लोबिया दो दाने मक्का मिलाकर बीजामुद का संस्कार करके लगा दे उसी समय आगे के दो पौधों के बीच में जो त्रिकोण है गेंदा के पौधे जड़ों को बिजाबू में डूबकर लगा दे समझ में आ गया ना हाँ इस तरह हर दो पौधों के बीच में एक मक्का एक गेंदा एक मक्का एक गेंदा यह अनुक्रम चलता रहेगा उसी समय नाली के दोनों किनारे जहां नीला रंग के डॉट लगा दिए हैं बिंदु हैं वहां प्याज लहसुन मूली गाजर बीटरूट सलगम पालक मेथी धनिया हरी सब्जियां ऋतु अनुसार बीज बीजामृत का संस्कार करके लगा दें। एक कतार में एक दूसरे कतार में दूसरा इस तरह हाँ अब लिखे मका के गुट्टे पर जो रेशमी तुरा होता है ना क्या बोलते हैं आप हाँ लोबिया के फूल और पत्ते गेंदा के फूल और पत्ते इन पर मिट्रिकीट बहुत बड़ी मात्रा में आकर निवास करते हैं और दुश्मन कीड़ों का नियंत्रण करते हैं उसी तरह गाजर मेथी धनिया बीटरूट इनके ऊपर भी मित्र कीट बड़ी मात्रा में आते हैं ये हमने क्या ट्रैप लगा दिए हैं मित्र की के लिए आने के बुलाने के लिए साथ में गेंदा के फूल लोबिया के फूल धनिया के फूल और मेथी के फूल इनके ऊपर बड़ी तादाद में मधुमक्खी आती है और पराक्ष सिंचन करती है जिससे उपज बढ़ती है पराग सिंचन करते हैं पॉलिनेशियन क्या बोलते हैं हिंदी में पराग सिंचन को परांगन परांगन हाँ परांगन करते हैं जिससे हमें उपज बढ़ती है मिर्च टमाटर बैंगन गोभी ब्रोकली शिमला मिर्च अथवा संतरा मोसम्बी किन्नो माल्टा मौसमी, संतरा किन्नों माल्टा आम अनार अमरूद इन सब के जड़ों पर कभी कभी गाठे दिखाई देती हैं इस इन गांठों में एक खतरनाक निमेटोड नाम का सूत्रकृमि नाम का एक कृमि रहता है नेमेटोड हिंदी में सूत्रकृमी धागे जैसा कृमि होता है जिसको सूत्रकृमी कहते हैं जो जड़ों में से रस चूसता है बहुत नुकसान करता है एक औषधी तत्व है जो कारखाने में पैदा नहीं होता अभी तक उसका जीन सीक्वेंस मालूम नहीं हुआ जो नेमेटोड का नियंत्रण करता है उसका नाम है अफला टर्थोनाइल जो गेंदा के जड़ों में पैदा होता है जब गेंदा के जड़ों से श्राव श्रवित होकर निमेटोर का नियंत्रण होता है तो क्या लगाना है सब्जियों में कपास में और बागवानी में भी गेंदा लगाना ही है जब लू चलती है अथवा शीतलहर चलती है तो मक्का और गेंदा हवा को रोकता है तो हवा पौधों के इर्द गिर्द घूमने लगती है और भौले तैयार होते हैं हवा के जिससे लू का तापमान 5 से छह अंशतांश नीचे गिरता है अथवा शीतलहर में तापमान बढ़ता है जिससे हमारी लू से नुकसान नहीं होता और पाले से भी नुकसान नहीं होता लोबिया चारों ओर जितने भी पौधे हैं उन सबको नाइट्रोजन देता है पत्ते गिरते रहते हैं तो आच्छादन भी देता है साथ में मक्के की रोटी और गाय की दाल देता है हाँ। की दाल भी देता है और एक बड़ा ग्लास लस्सी भी देता है पीने के लिए है ना? मके की रोटी खाने के बाद या और चारा किसको मिलता है गाय को, गाय को मिलता है पौष्टिक मिलता है क्योंकि दोनों का सम्मिश्रण होता है, है ये सब सहजीवी है है ना पब्लिक है जीवामृत बारिश काल में अगर संभव है तो महीने में एक बार एक एक कप जो अमृत दो पौधों के बीच में डाल दे अथवा दो कतारों के बीच में फेंक दे एक, -एक कप जो अमृत दो पौधों के बीच में डाल दे भूमि के सतह पर अथवा दो कतारों के बीच में फेंक दे सिंचाई देते समय प्रति एकड़ 200 लीटर जो अमृत दो लीटर जो अमृत पानी के साथ दे दे। महीने में एक बार या दो बार जैसे भी संभव है बीज बोआई अथवा रोपाई के एक महीने तक जब हमने रोपाई की कितने दिन तक एक महीने तक गद्दी पर और नाली में अंकुरित हुए खरपतवार को नियंत्रित करना है एक महीने के बाद पूरा बेड आच्छादन से ढक देना है अब आच्छादन दिया और दिया कौन काम करने लगेंगे केचवे काम में लग जाएंगे आच्छादन और जीवाम्बु के परिणाम से आच्छादन और जीवाम्बूत के परिणाम से देशी केचुए काम में लग जाएंगे जीवाम्बूत का छिड़काव शेड्यूल सब्जी और कपास दोनों के लिए समान शरीर को क्या कहते आप समय सारणी देखिये पहला छिड़काव बीज बुआई अथवा रोपाई के एक महीने के बाद प्रति एकड़ सौ लीटर पानी पांच लीटर जीवामृत कपड़े से छाना हुआ पहले छिड़काव के दस दिन के बाद दूसरा छिड़काव प्रति एकड़ 100 लीटर निमास्त्र प्रति एकड़ 100 लीटर निमास्त्र पानी नहीं मिलना है जैसे छिड़कना है अथवा 100 लीटर पानी 3 लीटर दशभर्णी अर्क अब तीसरा छिड़काव दूसरे छिड़काव के 10 दिन के बाद तीसरा छिड़काव प्रति एकड़ 100 लीटर पानी ढाई लीटर खट्टा मट्ठा तीसरे छिड़काव के 10 दिन के बाद चौथा छिड़काव प्रति एकड़ 150 लीटर पानी 10 लीटर जो अमृत से छाना हुआ चौथे छिड़काव के दस दिन के बाद पांचवा छिड़काव प्रति एकड़ डेढ़ सौ लीटर पानी पांच लीटर ब्रह्मास्त्र अथवा प्रति एकड़ डेढ़ सौ लीटर पानी और पांच से लेकर छह लीटर दशवनी अर्क दो में से कोई एक पांचवें छिड़काव के दस दिन के बाद छठा छिड़काव प्रत्येकड़े 100 लीटर पानी साढ़े चार लीटर खट्टी लस्सी कितने हो गए छह छे, छट्टे छिड़काव के दस दिन के बाद सातवां छिड़काव प्रत्येकड़ दो सौ लीटर पानी 20 लीटर जो आंग कपड़े से छाना हुआ क्योंकि सब्जियां हैं कॉम्प्लीकेट होती हैं वहां से 10 दिन के बाद आठवा छिड़काव प्रत्येक एकड़ 200 लीटर पानी 6 लीटर अग्निअस्त्र अथवा प्रत्येक एकड़ 200 लीटर पानी 6 से लेकर 8 लीटर 10 पर नियो आखिरी छिड़काव 10 दिन के बाद नौवा और आखिरी प्रति 200 लीटर पानी 6 लीटर खट्टी लस्सी 6 लीटर खट्टी लस्सी अब लिखिए जब फल अथवा फलि आधे आकार की होगी कुल आकार का आधा आकार 200 लीटर सप्त धान्यांक अर्घ प्रतिड़ छिड़क दे बस हो होगा काम सप्त तो धान्यांक अर्क का विकल्प दो सौ लीटर पानी 6 लीटर खट्टी छाछ दो में से कोई एक सप्तान्यांकुर तो अर्क अगर छिड़कना नहीं है तो खट्टी छाछ दो में से कोई एक ठीक है समझ में आ गया? है हाँ। अब देखिए, जब जब आमने सामने की डालिया आपस में हस्तांतोलन करे उसके अग्र तोड़ देना चाहिए वही जो कल बताया और जो अन्य किस्मों के पौधे हो के उनको उखाड़ देना है बहुत ही बढ़िया कपास आएगा आपका बहुत ही बढ़िया सब्जी आप ले सकते इस विदेश से हरियाणा में पंजाब में महाराष्ट्र में गुजरात में कर्नाटका में तमिलनाडु में और तेलंगाना में इस विधि से कपास के मॉडल बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं तो और सब्जियों के मॉडल भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं ठीक है ना ठीक है मैं पांच मिनट आपको समझ देता हूं ये निकालने के लिए उतारने के लिए